मुकं मूक कौतिल पंगुं लंघयते गिरी यदे परमाधव नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे विशालुद्धे फुलिदातपत्रेत्र ये नया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप नारायणं नमस्कृत्य नरञ्च नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यदिहास्ति तदन्यत्र यन्निहास्ति न तत् क्वचित् धर्मे चार्थे च चा कामे च मोक्षे च भरतर्षभ महर्षिः वेदव्यासः वेदार्थोपबृंहणाय इतिहासाख्यः महाभारतनाम ग्रन्थः रचयामास अस्मिन् ग्रन्थे किम् अस्ति अस्य प्रश्नस्य समाधानं सः एवं वदति धर्मे अर्थे कामे मोक्षे एतेषां विषये यद्यत् इह अस्ति नाम महाभारते अस्ति तदेव अन्यत्र अस्ति अन्यत्र इत्यस्य तात्पर्यं वेदेषु स्मृतिषु पुराणेषु शास्त्रेषु लोके स्वर्गे सर्वत्र एतेषु विषयेषु अत्र यत् नास्ति महाभारते मया यत् न उक्तम् तादृशम् अन्यत्र कुत्रापि न कदाचित कदाचित् इयं दर्पोक्तिः इत्यपि वक्तुं शक्यते किञ्च व्यासो व्यासो जगत नारायणस्साक्षात् व्यासोच्छिष्टञ्जगत्सर्वम् अचतुर्वदनो ब्रह्माद्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनशम्भुर्भगवान् बादरायणः एवं यस्य विषये त्रिमूर्त्यैकस्वरूपत्वं जनाः पश्यन्ति सः सर्वज्ञकल्पः महर्षिः यदि एवं वदति तर्हि तत् योग्यमेव नतुसा तु सा दर्पोक्तिः सः न वदति वदति चेत् को वा वदेत् कस्य वा तादृशं सामर्थ्यमस्ति अस्य विषयस्य यदि वयं परिशीलनं कुर्मः तर्हि तेनैव ज्ञायते किम किम किम किम वयम महाभार कि व्रक्ष्या महा, महा किम किम महाभार किायाम प्रापिया धर्मज्ञान महाभार भवज्ञान महाभारे काम ज्ञान महाभारे मोक्षा महाभार भवे यद्य सर्वोपि मानवः स्वजीवने बहुनी बहुविधानि कार्याणि करोत्येव तथापि कार्याणां सर्वेषां तत्र विभागशः यत् ऋषि चिंतन विभजन तदव का कार्यासंबर्मफल प्रदायका कर्मा कर्मा तात्पर्य तक विचारा अभी य बहुत कार्यम कार्यम वस्तुत कार्य मनसीयत तस्मा सकल कर्म मनस व विभाग धर्म द्वित अर्थात्मक तृतीय विभाग कामक चतुथ विभाग मोक्षात्मक तत्सबीन सर्वा कार्या प्रवृत एक महाभारते अस्तिवा, अस्ति जेत अस्ति कुत्र अस्त अस्त कस्थमस्त महाभारतस्य पशा महाभारत प्रारंभे वृक्षद्वय व्यास दर्शय विषवृक्ष अमृतवृक्ष धर्मवृक्षा अधर्मृक्ष वज्जना पक्ष दुष्ट पक्ष एवं एक वृक्ष अस्थ यूल पर स्क पांडवा हा शाखा हा। धर्म धर्म जयर यश वैभवं फलानि वा पत्राणि वा पुष्पाणि वा अपरः विषवृक्षः यस्य मूलम् अविवेकी अन्धः धृतराष्ट्रः तत्र लोभः एव तस्य स्तम्भः दुर्योधनादय शाखा फला पराभव अपकीर्ति विनाश दुख इन पत्रफला एवं द्विध संसर्ग सर्वत्र वश्या तरही, मनुष्य जीवने तनुष्यजीवकर्षा त्र यहाँ धर्मवृक्ष सीय यधर्मवृक्ष सहर्तव्य एवं जीवनमार्गं प्रदर्शय व्यासा प्रदर्शय सर्वा शास्त्रे वेद महर्षय तदव बोधयु प्रवर्त सा वाला व्यास उत्तर महाभारत गणेशिखित योग्यक श्लोका अष्टादशपर्वाणि कौरवपाण्डवानां कथाः एतावत्पर्यन्तं सामान्यः महाभारतस्य परिचयः सर्वे वदन्ति बहवः कौरवपाण्डवानां कथाः खलु महाभारते सन्ति महाभारतं कथं धर्मस्य ग्रन्थः महाभारते मोक्षतत्वं कुत्र महाभारते अर्थविचारः कुत्रास्ति, महाभारते कामशास्त्रं कुत्र अस्ति सामान्यतया सर्वेषां मनसि प्रश्नाः भवन्ति किञ्च यदि महाभारतं पठामः तर्हि तत्र अस्माभिः अनुभूयते यत् कौरवपाण्डवानां चरित्रात्मकः भागः अत्यम लक्ष्लोक विंशतिसहसश्लोका विशतिसहसिक श्लोका चरार अ श्लोकु किमस्ति पठनीय यद्य सर्वम महाभारसा उद्घोष महात प्रधानमें कि पशा तत्व तद्यपिच्वा पुरषाथ तधानपुरस्थ कव मोक्षा यहाँ साध्यूप साधन रूपा धर्म एक अर्थकाम कवल प्रेरक अथवा सहायक न तो तोर साक्षात्षाथ सहाभारे यद वाक्यम बहुवारं व्यासः वदति लिखति तदपि कीदृशेषु प्रसङ्गेषु इति यदि वयं पश्यामः तर्हि महाभारतस्य परमं धर्मे एव इति ज्ञातुं शक्यते उदाहरणार्थं वदामि दुर्योधनः महायुद्धस्य प्रतिवसे मकाशे आशीर्वाद गा जानती मम माधारी तपस्वनी सादी मशीर्भ विजयाथं तश्युद्ध मम तदर्थम एवय भाइय तदर्थ सच्छति सह जाना माता हृदय अत्यं कोमल पुत्र विषय स्नेहाँ स करुणामूर्तिः भवति अवश्यं मम यशः सः चिन्तयति कथमपि यथा आचार्याः वदन्ति कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति तद्वत् एषः चिन्तयति किञ्च कुमाता इत्यस्य तात्पर्यं सः न जानाति तस्मात् अहम् अधर्मेण गच्छामि अहं लोकानाम् अहितं करोमि तथापि मम रक्षणाय मम माता माम् आशीर्भिः अनुगृह्णाति इति सः चिन्तयति तदानीं सा गांधारी किं वदेत् तत्र व्यासस्य इदं वैशिष्ट्यं गान्धारी स्नेहेन स्वुत्रं यतो धर्मस्ततो जय तव पराभवम नज् तव जयम वक्त अहम न यतो समर्थस्वता स्वगुणन स्वचर स्व्येण तादी योग्यता न नापादीता यतो धर्मस्ततो में जय पक्षे भवेत तस्य पक्षस्य जयो धर्म भविष्य किं तात्पर्य धर्मेण अवश्य अंतिमों जय भ तस्मात् भवान् धर्माचरणं कुरु यदि भवान् जयं वाञ्छति तर्हि धर्माचरणं कुरु एतदेव खलु तात्पर्यं सा माता एवम् आशीर्भिः पुत्रम् अनुगृह्णाति प्रतिनित्यं सा एवमेव एव वदति एकस्मिन् वा दिने सा स्नेहातिरेकेण अन्यत् किमपि वदेद्वा वा इति एषः चिन्तयति तेन मम जीवनं सफलं भवेत् अवश्यं सफलं भवेत् अवश्यम् अहं विजयी भवेयम् किञ्च सा एकदा अपि तथा नोक्तवती अनेन प्रसंगेण व्यासः सूचयति यत् समग्रस्यापि महाभारतस्य परमं तात्पर्यं धर्मे एव अर्थव यदि पशा त्र सभापर्ण तथा उद्योगपिन भीष्मापि चर्थविचार हा विस्तृत अस्त अर्थः इत्यस्य तात्पर्यं वयं केवलं द्रव्यम् इति चिन्तयामः किञ्च अर्थः इत्यस्य तात्पर्यं वस्तुतः तन्न अर्थ्यन्ते इति अर्थाः राज्यं धान्यं पशवः एतत् एवं सर्व, सर्वेपि पदार्थाः अर्थे एव भवन्ति तस्मा अर्थास्त्र में यदस्ती यतो कथ्य तेनेव धर्म यहाँ भवन्ति महा एव महाभारसा अस्ट प्रसंगे वह क्षात्रोध्यादेवा प्रविष्ट एवं यदा धर्मा उदय आसी आरंभ आसी तस्मा तथमतः क्षात्रधर्म प्रादुर्भूल क्षात्रधर्म परमेशभूता किम तद की उदाह पश्य अस्माक सकाशे एक तद क्षेत्रे वैम उत्तमाः वृक्षाः आरोपयामः तेषां जलेन सेचनं कुर्मः किञ्च रक्षणं न प्रकल्पयामः तर्हि किं भवति सर्वं नश्यति हस्ते किमपि नागच्छति सत्यं खलु विरुद्धं चिन्तयतु क्षेत्रमस्माकं हस्ते अस्ति अस्माभिः क्षेत्रे किमपि कार्यं न कृतं किञ्च क्षेत्रं सर्वमपि प्रतिबन्धद्वारा सुरक्षितं कृतं किं भविष्यति तृणं क्षेत्रे भवत्येव तात्पर्यं राष्ट्ररक्षणं भवति चेत् धर्मरक्षणं भवति चेत् सत्फलम् अवश्यं भविष्यति रक्षणम् आदौ आवश्यकं रक्षणं विना अर्थः नोत्पद्यते रक्षणं विना अर्थस्य प्रयोजनमपि न भवति सर्वोपि अर्थः सुरक्षितः एव सत्फलाय कल्पते रक्षणम रक्षण क्षात्रधर्म सा राजसु प्रतिष्ठि तस्मा राजधर्म एवं अर्थशास्त्र अथवा अर्थ स्पष्टतया अर्थवया वक्त शक्य तस् लोके प्रसिद्धा वर्तते। शस्त्रण रक्षि राष्ट्रे शास्त्ररक्षा प्रवर्त बहूंवाक्या अस्त तदिद अर्थशास्त्र अथवा राजनीतिशास्त्र अथवा राज दंडनीतिशास्त्र महाभारते सुविल महत् बहुधा चर्चित अस्मा अर्थविष्ठ महाभारत यद अस्म ज्ञात न शक्य इधानकय अलप्वा अनेकशान वक्त अवकाशो नास्ति कामः काम विषय यदि पशा का्विध काकूल काचिणदा सभी का व्या सूचय कथंभूता का लोक तिणाम कथ कथ काम पूरणा प्रयत्ना कथं प्रयत्ना कड़ी कथं का साधनी प्रयत्न विना कामपूर्णमी न शक्य कामपूर्णमें धर्मत भेदस्तु वेद निष्ठा बहु बहुसुंदर प्रपंचेती महाभार वेदव्यास अंतिम पुर मोक्षा त्र शापर्वण भागा सो तुम राजर्मा अन आपधर्मा अनमें मोक्षधर्मा मोक्षधर्म पर्व न एकं पर्व महाभारत अस्त यद्यपापर्व अंतर्गत तथा आकारेण्वा तत्वन वेण वश्या साक्षात्वपेक्षा त्येष्ठ किंच तस्य प्रवृत्ति युधिष्ठि शात आसीत् तस्मात् समग्रस्य पर्वणः नाम शान्तिपर्व इति आसीत् शान्तिपर्वणि एव भागः मोक्षधर्मपर्वमिति मोक्षधर्म मोक्षधर्मपर्व इति तस्मिन् पर्वणि मोक्षविषये अर्थात् यत् औपनिषदकम् औपनिषदं तत्त्वं तद् बहुधा प्रपञ्चितमस्ति स्तं प्रस्थन में प्रस्थनयांतर्गत यदगवदीता प्रस्थन तत् महाभारत रनभूतमी सर्वे सदरें स्वीकुब महाभारत कस्द्र यहाँ रनाक तस् बहूने अनर्घ्या रहा सोशु श्रेष्ठतम रन कि यदि चिंतयाम तजुन संजयेन बोधितं भीष्म भीष्मण कुरक्षेत्रूम युद्ध आरंभे सुस्था एक सर्वे अंगी विष्णु सहस्रनाम विषुसहस्रनाम स्त्रुस्मृति भीष्मज गजेन्द्रमोक्षा एवं विशिष्टानि पञ्चरत्नानि महाभारते सन्ति इति केषाञ्चन आशयः रत्नानि बहुविधानि सन्त्येव रुचीनां वैचित्र्यात् रत्नानि अपि बहुविधानि भवन्ति कश्चन यदि राजनीतिज्ञः तर्हि सः रत्नरूपेण तत्र विदुरस्य प्रकरणम् अथवा कणिकस्य प्रकरणं अथवा सञ्जयस्य प्रकरणम् अथवा श्रीकृष्णस्य प्रकरणं यत्सर्वम् श्री उद्योगपर्वणि अन्तर्गतं तत् स्वीकुरु कुर्यात् कश्चन कथारत्नविषये यदि चिन्तयति तर्हि वनपर्वणि संवादात्मिकाः शतश कथा सी उत्तमोत्तमा कथारूता रनभूता अस्त एवं मोक्षधर्म विषय भीष्म अस्त शातिपर्वण अस्त असनपर्वि अस्थ आश्वेधिपर् अभी अनुगीतारूपे पुनः आपात यद्या आदि अंत्य समग्रे महाभारते मोक्षस्य पुनः पुनः पुनः धर्म मोक्षता तशिष्य धर्म प्रति यूतालु धर्म पुर साधन द्वारा साध्य प्राप्ति साधनमें यदि सम्य न सोजनमें कारणेन साध्यभूत साधनभूत धर्म से भन्नाशा विभिन्ने कोणेभ्य चिंत्री चिंतन धर्मचन्वारा यहाँ स्मृतिग्रंथिषु ग्रंथुबा असा अ चर्रकथन एवं धर्म प्रवचन कौन की अब विशेष वस्तुत सह हा। चरमें लिखती इतिहासम लिखती किंजद्वारा धर्म बोधयराति बोधय धर्म से नीतेश्च अवीना भाव पूर्वाचारण दृढः सिद्धान्तः तस्मात् धर्मो नारायणस्साक्षात् नीतिर्लक्ष्मीस्मृता मम एवम् एकं वचनं स्मर्यते धर्मः यदि साक्षान्नारायणः तर्हि तस्य अर्धाङ्गिनीलक्ष्मीः एव नीतिः यथा लक्ष्मीनारायणौ अभिन्नौ एकरूपौ तद्वत् धर्मधर्मः नीतिश्च अर्थविषये नीतिविषये अनेके विचाराः यद्यपि सन्ति तथापि सिद्धान्तरूपेण यस्य विषये वयं लोके पुनः पुनः चर्चां कुर्मः सर्व मन से प्रश्न कालो वह कारणों वा राजा वाल का वहां अश्न अय भाव सनसी प्रश्न युधिष्ठि भीषमें प्रति पृछति शरत उपगम्य युधिषि पृचति त महाप्रज भीष पर भक्त वदती संशय मूथ तरी राज अयम सिद्धांत लोके भिन्न भिन्न देश भिन्न भिन्न इतिहासं काल यदि वह पशा राजपरीवर्तना कालपरीवर्तन पशा दृश्य कुत तस्मा यही काल राजीन न तो राजीन यदि राजा अवश्य का धर्माधी सैं अवश्य कालधीनो लोकजीवन उन्नत सुखमयं शातव अस्त एवं प्रकारेण अर्थ काम मोक्ष विषय यदि अस्थ नाम यहां अस्थ न अस्था ना महर्षेः वेदव्यासस्य उक्तिः ताम् उक्तिं सम्यक् ज्ञातुं वा अस्माभिः महाभारतम् अवश्यम् आदरणीयं पठनीयञ्च महाभारताध्ययने सर्वेषां प्रवृत्तिः भवति चेत् तत्सर्वेषाम् अवश्यं श्रेयसे यथा वदचस् सरोजमल गीता गोत्कानसर हरिक संबोधना बोधित लोके सज्जन षट्पदरह प्यपीयम मुदा भूया भारत पंकज कलिमल प्रध्वंसी न्रेयस एवं महाभारत महत्व साराश्रपेण महाभारत भारत सात्री ना वद्रे महाभारत निमरण वोके न कुरु जना त संक्षेपत यदि महाभारत स्मरणीय यहां वहलोकमाणमी एक वादा एकलोक भागवतमी वादा तहाभारतवस्त सूक्ष्म लघु महाभारत महा लघु वादम यद महाभारत अस्त त्र चर श्लोका सभी सुलभा येषां नित्यस्मरणम् अस्माकं जीवने आवश्यकम् तत्र प्रथमः श्लोकः एवमस्ति मातापितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च संसारेष्वनुभूतानि यास्यन्ति चापरे अर्थात् वर्तमाने मातापितरौ पत्नीपुत्रादयः सन्ति पूर्वं आसन् अपरे अनन्तरं भविष्यन्ति नाम इदं सर्वत्र समानं तदर्थं वृथाप्रयासाः अनावश्यकाः अथवा वृथाशोकोऽपि स्नेहो वोको मोहो वा अनावश्यक यद प्रथमतया द्वितीय अभूयते ना द्वितयश्लोक हर्षस्थनसहस्रा भयस्थनशता दिवसे दिवसे मूढ़ आवशंती न पंडित सुलभा तृतीयश्लोक ऊर्धावीम्य कशिचृण धर्माच कामच किस लिखित्वा अन्ते लिखि अंते सारांश्रूपेण एतावता पठनेन जानन्तु य अर्थकासक्ति कामा काम अस्थना किंच सह अर्थ सर्माद प्राप्त किम धर्मसवनमती प्रश्नात्मक तृतीय श्लोक अस्त चतु श्लोक धर्म से महात्म्य वह न जात काम न भयान्न लोभा जीवित हेतो धर्मो निखदुखे झीवो नि हेतु एवं चुर्भ श्लोक समय महाभारत सार व्यास वे वसावि प्रातरुत्थाय यः पठेत् स भारतफलं प्राप्य परं एवं प्रकारेण महाभारतस्य विषये अस्मिन् अंशे किञ्चित् उक्तं